लालची कुत्ता एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी तभी उसे एक रोटी मिली वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था इसलिए वह उसे शांति में बैठकर खाने की इच्छा से रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया नदी पर एक छोटा पुल था जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे अपनी परछाई दिखाई थी उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीनना चाह रोटी छीनने के लिए उसने भोगते हुए नदी में छलांग लगा दी मुँह खोलते ही उसके मुँह की रोटी नदी के जल में गिरकर बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया इसलिए कहा जाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए